पहले कहा था मन मे दिन सत्तम रजस्तमस्ुण से मनस अंतर्ण सेक्रीय प्रपंच मन विकार को प्राप्त करता है विक्रियमान होता है इसको विस्तार करते हैं। वैराग्य शांतिर उदार्यार्य सत्वसंभवा काम क्रोधौ लोभ यत्ना विद्यादसोत्थिता आलस्य भ्रांति आलस्य भ्रांति वैराग्यं वैराग्यं तंद्राद्याास्तमसोत्थिता वैराग्य काम वैराग्यरदार्य स वैराग्य क्षमा औदार्यम उदारता मुक्तहस्तता सत्त्व संभव शांति समख आनंद ज्ञान प्रसन्नता है ये गुण का कार्य सत्व संभव संभव ये कारण सत्वगुण से होते ही वैराग्य होता है गुण से क्षमा औदार्य इत्यादि सुख भी गुण का कार्य है सरलता ये गुण का कार्य है काम क्रोधो लोभयत्नौ इधर रजसोत्थिता काम क्रोध लोभयत्नौ इध प्रवृतियाद रजसा उत्थिता रजगुणसे आल्स्य भ्रांति तंद्र इतमगुण कार्य आल से, से भ्रांति आदि विकारा तम शोथ्यता प्रवृत्ति का अभाव ये विकार है तम गुण सुपन्न होते स्पष्टता न व्याख्या है, इस है इसकी व्याख्या नहीं करते ये इसमें तीनों एक साथ दिया आगे अलग है लोग बोलो मेरा ज्ञान वैराग्यादिना कार्याणी विभज्य दर्शय थी वैराग्यादियों का कार्य विवाह करके अलग अलग दिखाते हैं ही पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति राजोभ किंतु वृथा क्षपण भवत्क सात्विक विकारों से पुण्य निष्पत्ति पुण्य की निष्पत्ति पुण्य होता है वैराग्य क्षमा औधारिया दान धर्म ये सब है सत् भजन सेवा ये सब सत्गुणों का कार्य पुण्य निष्पति राज से पापोत्पत्ति काम क्रोध ये सब कलह करना काम क्रोधों से कलह झगड़ा ये सब पापोत्पत्ति से राजस राजस रजगुण के अधिकार से पाप की उत्पत्ति होती है नो भयम न पुण्य है न पाप आलस्य निद्रा चंद्रा श्रोता रहेगा बस कुछ नहीं स्नान करे नहीं उठे जगह नो भयम कहे तो फिर तो कहेंगे तो अच्छा हुआ कि रजगुण से पाप होता है ताम ता से तो कम से कम पापी नहीं हुआ कहते कि वृथायु क्षपणम भवे आयु का क्षपण है आयु व्यर्थ ब्या, ही चला जाता है ये आयु चला जाना समय चला जाना ये सबसे बड़ी हानि है ऐसा है कि भर्ती हरि के श्लोक में आया को तो लाभो गुणी संगम किम सुखम प्राजेही संगति का हानि ही समय चतिर निपुण का धर्मतप्ते तत्व रि कह सूरो विजितन्द्रिय प्रियतमा का अनुव्रता किन्दन विद्या किस गिम का हानि उसका उत्तर समझ चुकी सबसे बड़ी हानि है समय चल जाना को लाभ उसका उत्तर है गुणी संगम पहला को लाभ हो गुणी संगम सौसे बड़ा लाभ क्या है गुणी का संगम संबंध भोलाभ हो गुणी संगम किमसुखम किम असुखम असुख क्या है प्राज्ञ तरह ही संगति ये सबसे असुख है दुख है प्राज्ञ से इतरह तो बुद्धिमान प्राज्ञ है ज्ञानी उनसे इतर मूर्ख उनके साथ संबंध है ये दुख है सब दुखों का कारण है प्राज्ञर ही संगति का हानि ही उत्थ, उसका उत्तर समझ समय ये हानि है सबसे बड़ी हानि यही समय स्ुति समय, समय चाहे जाना व्यर्थ कहाानी समय चित्र निपुणता का निपुणता क्या है धर्म तत्व रथी धर्म तत्व में शास्त्रीय धर्म तत्व में रति होनी यही निपुणता है वो बुद्धिमता नहीं कि धर्म को नहीं मानकर हम नहीं मानते करें कि कुछ ना कुछ करें ये निपुणता नहीं ये तो मूर्खता है निपुणता धर्म तत्वरती कह सूर सूर बलवान कौन ये विजीत को जीत लिया तो वही बलवान है इंद्रिय को जीत नहीं सका दूसरे को मारपीट करता है तो वो सूरह बलवान नहीं कूर भी जीते इंद्रिय प्रियतमा का प्रियतमा स्त्री गृहस्थ के लिए कौन है अनुब्रता का प्रियतमा अनुब्रता अनुब्रता जैसे पुरुष पत्नी कहता है उसके अनुसार पत्नी करते है तो वही में है का प्रियतमा का अनुब्रता किम धनम धन क्या है उसका उत्तर है विद्या सबसे बड़ा धन कौन है विद्या ये धन क्यों है अन्य धन देने पर नष्ट हो जाता है नष्ट होता नहीं, इसके पास करोड़ रुपया है दस बीस करोड़ है वो जी जान करता रहेगा कम होता है नहीं और विद्या ऐसा है कि धन है देने पर कमती नहीं बढ़ती है इसलिए ये सबसे बड़ी धन है क्या किन धन? विद्या किम सुखम सुख क्या है अप्रवास गमनम ये प्रवास जाना सबसे दुख प्रवास में है ना अप्रवास किम सुखम अप्रवास गमनम और अप्रवास गमन क्या है अपने स्वरूप में स्थित होना सबसे सुख है और स्वरूप में नहीं रहा तो प्रवास हो गया अपने स्वरूप रह तो है ठीक सुख है अप्रवास में दुख होता है कि किम सुखम अप्रवास गमनम रा, राज किम आज्ञा फलम राजाओं का फल क्या है आज्ञा आज्ञा आदेश देना कोई माने आज्ञा करना किम तो आज्ञा फलम कुल लाभो गुण किम सुखम प्राजे तरह संगति का हाँ समयच्युतिरपुणता का धर्म तत्ति कह शुरजिंद्रिय प्रियतमा का किलं विद्यावासगमनमि फल राजनी समय समय तर्जन हाँ इसलिए वृथाइफमत्त तम गुण का, का कार्य इस आलस्य तंत्र आदि होने से अब्रम भ्रांति है होगी आलस्य तंत्र आदि होने से प्राणायाम करने के ये प्राणायाम करके उसको जीतना चाहिए तभी समुगण से बाटे तभी आलस्य हटे तभी आगे रजगुणों के द्वारा फिर सप्तुणों की प्रवृत्ति होगी आगे सब हो जाए तो गुणातीत तो हो जाए किंतु ऐसा नहीं कि पूरा शो छोड़ जाएगा पहले पहले तमगुणों को जीतने के लिए सत्य गुणों से प्रवृत्ति कर्म करने से प्राणायाम करने से आसन्न प्राणायाम करे तो आलस्य चंद्राज्य से को जीतना पड़ता है फिर काम को धुलोभा वैराग्य उसको जीतने के लिए वैराग्य क्षमा औदार्य शास्त्र जप ध्यान आदि से सेवादि ये सो करने गुण सात्विक कार्य करने पर गुण से ऊपर उठना पड़ता है ये सात्विक शास्त्र श्रवणादि करने पर ज्ञान हो जाए तो तिगुणादिक हो जाएगा एत बुद्धिस्तत्वाद अंत करनादिना सर्वेशा स्वामी न ये सब बुद्धिस्थ है उसका ही विकार सब जितने सात्विक राजस्व तामस जितने विकार है सब बुद्धिस्त है अंत करनादिना सर्वेशा स्वामी न अंतकना दिशव का स्वामी कथन करते हैं अत्रहम प्रत्ययी करते, करते। लोकव्यवस्थित अत्र अहम प्रत्ययी करता है अहम प्रत्ययान अहम ऐसे प्रत्यय ज्ञान जिसको होता है वे करता है इतव लोक व्यवस्थित ये लोक में स्थिति है, अहम इति प्रत्यवान करता है वही प्रभु सौ का स्वामी लोके ही कार्यकारी प्रभु जो कार्य करने वाले सब वही प्रभु कहते अहम तो प्रत्यवान ही करता है उसको प्रभु कहा गया जगत स्थिति अगति स्थिति कथन किया अम तौतिक्ञानोपाय ये पंचभूत विवेक प्रकरण सारा जगत भूत का कार्य भूत इमेज भौतिका सर्वत्र जगत में भौतिकत्व तो है सब में भौतिकत्व तो का ज्ञान कैसे होगा सारा प्रपंच भौतिक है उसमें भौतिकत्व तो ज्ञान होने पर आत्मा से भिन्न है भौतिकत्व तो ज्ञान का उपाय कथन करते भूत भौतिक में असत्य तो बुद्धि करे मिथ्या तो बुद्धि करे तो उससे भिन्न आत्मा का ज्ञान होगा भूत भौतिकों को अलग समझे बस वो तो आत्मा से भिन्न अनात्मा है मिथ्या है आत्मा से भिन्न जितने है ऐसा निश्चय करने के लिए पहले सारे जगत में भौतिकत्व आने का उपाय कथन करते है स्पष्ट शब्दादि युक्त भौतिकत्वति स्फुटम अक्षादावपि तत्स्त्र व्यक्तिभ्याधार्यता पहले भूतों का गुण कथन कर दिया है सब दस परसर से गंध जिसमें स्पष्ट शब्द स्पर्श रूप रसगंध है घटपट वस्तु में रूप रसगंध स्पर्शादि स्पष्ट अनुभव होता है जिसमें स्पष्ट है शब्द स्पर्श रूप रसगंधादि गुण है वो वस्तु हो होगी स्पष्ट आदि युक्त शब्द आदि भी युक्त युक्त है जो वस्तु आदि स्पष्ट शब्द शब्दा रूप रसगंध युक्त है वो भूत हो गया नहीं क्योंकि भूत का गुण है जिसमें ही गुण है वो भूत है भौतिकत्व सिद्ध हो जाएगा भौतिकत्व अतिस्फोटम, स्फोटम स्फुटमत्में मतलब स्पष्ट अत्यंत स्पष्ट स्पष्ट है, शब्द रूप और सगंध है तो और भूत तो का कार्य भौतिक है ये तो स्पष्ट है और जहाँ स्पष्ट शब्द स्पर्श रूप आदि ज्ञान तो नहीं होते हैं, उसमें कैसे भौतिकत्व चक्ष इंद्रिय रसनेन्द्रिय का प्रत्यक्ष होता है न नहीं इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है वो जो दिखते वो स्थान है ंद्रिया में रस है नहीं स्पर्श है रसन इंद्रिया में है रसनेन्द्र क्या है किससे बनता है जल से बनता है तो स्पर्श नहीं देगा। जल का जो गुण में रहेगा किंतु वो ग्रहण नहीं होता है अपंचीकृत पंचभूत का कार्य होने से उसका ज्ञान नहीं होता है तो स्पष्ट शब्द रूप रस होने पर भी स्पष्ट नहीं होता है सूक्ष्म होने से ग्रहण नहीं होता है इंद्रिय के गुणों का ग्रहण नहीं होता नायक लोग मानते इंद्रिय भी प्रत्यक्ष के विषय नहीं है तो इंद्रिय में इंद्रिय में गंध है रूपरसा भी है उनके मत में भी रूप रस आदि है पृथ्वी रूपरस गंधा स्पर्श है तो होने से वो ग्रहण नहीं होने के कारण वह भौतिक ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है जिसमें स्पष्ट है वो तो भौतिक निश्चय हो जाएगा अक्षाद हो अक्षराधि इंद्रिय में स्पष्ट शब्दादि नहीं होने से भौतिकत्व का स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा केंद्र तो कैसा निश्चय होगा शास्त्र युक्ति भ्याम तहत अवधार्यता तत्काल भौतिकत्व शास्त्र युक्ति भ्याम शास्त्र प्रमाण है न युक्ति आचार शास्त्र प्रमाण से युक्ति के द्वारा अनुमान के द्वारा अभी कहेंगे शब्द प्रमाण ही शास्त्र प्रमाण युक्ति भी अनुमान इन दोनों से तहत अवधार्यता तत्काल भौतिकत्व निश्चय करना चाहिए ठीक है स्पष्ट शब्दादि युक्त स्पष्ट ही शब्द स्पर्शादि गुण ही सहितेशन शब्द स्पर्श आदि से रूप रस गंध गुण है ऐसे गुण से सहित जो वस्तु घटादि घट आदि वस्तु भूत कार्य तो स्पष्टमे व्यक्ति भूत का कार्य स्पष्ट ज्ञान होता है जिसमें गंध पृथ्वी का कार्य निश्चय हो जाता है ऐसे रूप रस गंध स्पर्श है भौतिक है निश्चय हो जाएगा स्पष्ट ज्ञान हो जाता है आदि में इंद्रिया कैसे सिद्ध होगा भूतकार्य निश्चय होगा इसमें शास्त्र अण ये निश्चय होगा अक्षादाव तुझे अवधार्यता तत्कार अन्न वे सौम्य मन आपमय प्राणस्तेजोमयी वाकिन सौम्य मन अन्नमय अन्नमय है विकार अन्न, अन्न, अन्न, अन्न है पृथ्वी पृथ्वी का कार्य है मन यद्य पंचभूत के अपंचीकृत पंचमहावती के, तो के सत्व से बनता है तो अन्नमय कहकर पृथ्वी का कार्य कह दे से भौतिक तो सिद्ध हो गया आपमय प्राण प्राण जल से तेजमयी वाक वाहक तेज से इस कह करके वागेन्द्रिय तेज से प्राण आप में कह करके भौतिक सिद्ध होता है अनुमान अन्णमान चुमान बताते हैं। ये है विमता सत्री भूत कार्याण भविम अर्मता पक्ष विमत विमत का विवादास्पद विरुद्ध मतम जैसे पर्वतो वनी पर्वत होता है विमत जो पर्वत में वही सिद्ध करने के लिए अनुमान वाक्य प्रयोग करता वो मानता है पर्वत वही जिसको कहा जाता है वो कहता पर्वत में बन्नी नहीं है विरुद्ध मत हो गया पर्वत वन्यमान वो कहता पर्वतो वनमान न तो पर्वत बनिमान न संसेवन से अनुमान प्रयोग होता है तो विरुद्ध मतम विरुद्ध मत हो गया पर्वत में कोई कहता बन्य कोई कहता बन्य नहीं है तो उसको पक्षे बनाने के लिए विमत कर इसी प्रकार यहां भी भीमतानी बहुजन कर दिया विमतानी कौन है सूत्रादिनी यहां तक पक्ष है विमता सूत्रादिनी सूत्रादि इंद्रिय पक्ष विमत इसलिए है सिद्धांत इसको भौतिकत्व तो कहेगा और पूरा पिछले कहेगा भौतिक नहीं स्वत्री भूत का कार्य कैसे होगा ऐसे कहेगा इसलिए विमता स्वतराधि हो गया पक्ष भूत कार्याणी भवित मरहन्ती पूरा प्रतिगाम दे दिया क्रियापद होना चाहिए हेतु क्या है भूत अन्य व्यति का अनु विधायित्व भूतों के अन्य के को अनुकरण करने वाले भूत का अन्य, भूत सत्य इंद्रिय कार्य इंद्रिय कार्य सत्य भूत अभाव का अभाव तो वो अनु, करता अनुकरण करता इंद्रिय में कार्य करने सामर्थ्य नहीं होता है यह हेतु भूत अन्य व्यतिरिक्क भूतों के को अन्य व्यतिरिक अनुविधाई अनुपश्चात का अनुकरण करने वाले अर्थात भूतों के अन्याय व्यतिरिक्क होने पर इंद्रिय भी अन्य व्यक्ति होता है अब अभी बताएंगे के अनुविधा दुष्ट जो जिसके अन्य व्यक्ति को अनुकरण करने वाले है वो उसका कार्य यथा मृद अन्य व्यक्ति का अनुविधाई घटो मृत कार्य दृष्ट। मृत सत्य घट सत्य मृत अभाव घट अभाव सकल कारण रहने पर भी मिट्टी जब नहीं रहे लाए तब तो घट नहीं बनेगा कुलाल के पास सब सामग्री का कारण है मिट्टी को छोड़ करके घट बन जाएगा मिट्टी लाने पर बन जाएगा मिट्टी मृत सत्य घट सत्य मृत अभाव घट अभाव मृत सत्य घट सत्व का अर्थ केवल मिट्टी रखने से घट नहीं सकल कारण होते हुए मृत व्यतिरित सकल कारण सत्य मृत सत्य घट सत्व मृत अभाव घट अभाव तत्सत्य तत्सत्व अन्य होता है तदभाव तदभाव व्यतिरिक्त होता है तो मिट्टी के अन्य व्यतिरिक को अनुविधान करने वाले घट है मिट्टी का अन्वय होने पर घट अन्य अन्वय हो मिट्टी के अभाव व्यतिरिक्त होने पर घट का व्यतिरिक व्यक्ति जिस प्रकार घट और मिट्टी का कार्य हुआ इस प्रकार इंद्रिय भी भूत के अन्य व्यक्ति अनुविधा करने वाले भूत के अन्य होने पर इंद्रिय का कार्यकारी होते भूत के व्यतिरिक्त होने पर इंद्रिय नहीं होगा व्यतिरिक्त होगा इसलिए वो भूत कार्य सिद्ध होगा तत्त कार्य दृष्टम यथा मृद अन्य व्यतिरिक्त घट मृत कार्य होगा तथा से ये इंद्रिय भी इस प्रकार है भूत व्यतिरिक्त अनुविधि भूत के अन्य के भूत अन्य पर वो कार्यकारी होते हैं भूत के व्यतिरिक्त पर क्षीण हो जाते हैं तथा ते तो ईमानी ईमानी कारण तो तस्मात तथा ये हो गया निगम वाक्य तस्माद भूत कार्यानि, इंद्रिया भूत कार्य किन्तु इसमें जो दिया हेतु भूत अन्य व्यतिरिक्त अनुविधायित्व भूत अन्य व्यतिरिक्त अनुविधि कैसे निश्चय होगा आगे कह दे तद अन्य व्यतिरिक्त ये मनसुत मन ने भूत अन्याक अनु कहा छांद में मन हे भूत के अन् व्यति भूत अन्या व्यति मनहे मन हे अन्नमय सौम्य मन कहा अन्नमय सौम्य मन सी पूछा कैसे पता चलेगा मन अन्नमय तो गुरु पिता कहते इससे आप प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो एक एक ग्रास भोजन कम करो रोज एक एक ग्रास भोजन कम कर पंद्रह दिन जब पूरा हो गया आए बड़ा प्रेम से में समय अभी वेद सब पंच है सुनाओ थोड़ा तो एक एक ग्रास कमते करते पंद्रह दिन में बिल्कुल खाना बंद हो गया तो वेद बुल सत है वो बारा तो हमको कुछ स्मरण नहीं होता है अरे ठीक है अभी थोड़ा थोड़ा खाने लगाओ फिर थोड़े थोड़े थोड़ खाने के बाद सात आठ दिन दस पंद्रह दिन के बाद वेद सुनाओ बिल्कुल सुना दिया अभी यदि प्रत्यक्ष करने की कि इसकी इच्छा है भजन काम करके देखो थोड़ा काम तो कर करके एकदम बिल्कुल कर खाना छोड़ के रहो देखो क्या याद होता है कितने शोक याद होता है तो वो पता है इसके द्वारा निश्चय हो गया मन में कुछ स्मरण आदि कुछ नहीं होता है भजन कम होने पर तो भूत तो भोजन करने पर फिर मन में आ गया बिना पड़े फिर आगे सुनाने लगा तो सिद्ध हो गया अन्न खाने पर मन में सामर्थ्य अन्न नहीं खाया तो सामर्थ्य नहीं रहा तो भूत तो के अन्य व्यक्त अन्य विधायी मन में जैसे बताया ये मन में कहा गया तो अद्भुत तो अन्यत्रा भी दृष्टि इस प्रकार अन्यत्र अन्य इंद्रियों में समझना जब भोजनादि नहीं होता है इंद्रिय काम करते नहीं असमर्थ हो जाते हैं इस प्रकार अन्यत्र समझना इसलिए इंद्रिय में भौतिकत्व ऐसा शब्द प्रमाण है और युक्ति है शब्द प्रमाण से अन्नमय सौम्य मन आपमय प्राण तेजमय कह करके सौम्य भौतिकत्व है इससे निश्चय हो जाएगा शारीरत्व भूत का कार्य है पृथ्वी आदि गंध आदि होने से चक्षुरादि इंद्रिय में भौतिकत्व मन में भौतिकत्व प्राणी भौतिकत्व इस पर सिद्ध हो जाएगा और आगे बाहर जो दिखता है भूत भौतिक कार्य है इस पर सारा जगत में भौतिकत्व निश्चय हो जाएगा निश्चय होने से ओ भौतिक जितने भूत भूत का कार्य आत्मा से भी अनात्मा जो अनात्मा है आत्मा से भिन्न है आत्मदृश्य जो होता है चीज भाष्य और दृश्य स्व मिथ्या है स्वप्न दृश्य को दिषांत बना करके स्वामी मिथ्यात्व तो निश्चय होगा ये बार बार मिथ्यात्शय तो करने पर ही विषय में जो राग आसक्ति होती है वो नष्ट होता है आसक्ति को नाश करने के लिए मिथ्यात् दृष्टि करनी है बार बार ये मिथ्या है स्पष्ट दिखने पर भी स्वप्न दृश्य साफ दिखता है वो समय अत्यंत सत्य लगता है जागृत में जो नहीं वो कुछ अलग दिखता है तो भी उस सत्य लगता है जिसकी उम्र अभी तीस साल है वो स्वप्न देखता है कि मैं यहाँ पचास साल से हूँ दूसरे को हिसाब बता वो बताता है मैं यहाँ आया पचास साल हो गया उस समझ को बिल्कुल सत्य लगता है पचास साल हिसाब करके बताता है और कभी देखता है वृक्ष के ऊपर जाए वृक्ष के ऊपर एक मकान है मकान एक समुद्र है तो स्वप्न में बिल्कुल सत्य लगता है असंभव भी सत्य लगता है उसको दृष्टान्त बना करके इसमें आगे बताएंगे स्वप्नों को कैसे विचार करके जागृत काल में भी स्वप्न साधु से देकर के जागृत में स्वप्न साधु से इस मिथ्यात्व भी निश्चय करना है ये भौतिक भूत का विचार करे भूत से भिन्न आत्मा को समझ ले जितने देहादि में भौतिक भूत भौतिक है उसको अलग करना यहाँ अहम कहन से थोड़ा सा लेकर के शिक्षण सर्व कारण सर स्व के चेतन को मिला मिलाकर हम ज्ञान होता है जैसे तो भूत भौतिक का निश्चय हो जाए तो शुद्ध आत्म ज्ञान होगा लोग बोलो शब्दादिशिक